भगवान प्रवचन माला के शुभारंभ पर श्री चरणों में हम अपने प्रेम वो प्रणाम निवेदित करते हैं संत श्रेष्ठ जादू के कुछ पद हैं यहाँ देव किनका दर्द का टूटा जोरे तार दादू साधर को सो गुरु पीर हमार सदगुरु मिले तो पाइये भक्ति मुक्ति भंडार दादू सहजय देखिए साहिब का दीदार भगवान श्री कृपा पूर्वक हमें इसका मर्म समझा दें। देवे किनका दर्द का टूटा जोड़े तार दादू साधे सुरतिको सोगुरु पीर हमार देवे किनका दर्द का गुरु अंततः तो आनंद देगा लेकिन शुरू में बड़ा दर्द देगा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 जिसमें तुम्हारी सारी पीड़ा संग्रीभूत होती तुम्हारे पहुंचने का द्वार बन जाती टूटा जोड़े तार दादू साधे सुरति को और तब परमात्मा की स्मृति सध जाती पहले तो दर्द फिर तार का जोड़ना फिर सुरति का सद जाना सुरति का अर्थ होता है स्मृति सुरती का अर्थ होता है उसकी याद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 संवाद उसी से होता रहता सोते हो यहां लेकिन कहीं और जागे रहते भोजन करते हो काम करते हो जीवन की सब व्यवस्था जुटाते रहते हो लेकिन भीतर एक धुन बजती रहती अहिरनेस उसके मिलन की सुरती का अर्थ है जिसकी याद तुम्हारी श्वास श्वास बन जाए सुरती का अर्थ है जिसकी याद न करनी पड़े जिसकी याद होती रहे इस फर्क को ठीक से समझ लेना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 ताकि याद ही ना आए फिर बीच की जगह है जहां याद आएगी और तुम तड़फोगे बेचैन हो गुआ रोआ तुम्हारा दर्द से भर जाएगा और फिर एक तीसरी घड़ी है जब तुम छलांग लेके वापस सागर में उतर जाओगे मछली अपने घर पहुंच गई सागर ही हो गई परमात्मा ही जब तक तुम ना हो जाओ तब तक सुरती को तब तक सुरती का उपयोग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 भक्ति मुक्ति भंडार और दादू कहते हैं भक्ति पाली तो मुक्ति पाली भक्त के लिए प्रेमी के लिए मुक्ति की कोई आकांक्षा ही नहीं वो कहता प्रेम मिल गया परमात्मा का बरस गया उसका मेघ ऊपर हो गए उसके इसने इसे सिक्त स्नेह या सब भक्ति मुक्ति भंडार भक्त मोक्ष की आकांक्षा नहीं करता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 संत शिरोमणि दादू की कुछ साखिया इस प्रकार हैं राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार विषम ऊब उबरे काया कंचन सार कौन पटंतर दीजिए दूजा ना ही कोय राम सरीखा राम है सुमरिया ही सुख होए नाव लिया तब जानिए जे तन मन रहे समाय आदि अंत मध्य रस कबहू भूलिन जाए भगवान कृपा पूर्वक हमें इनका अभिप्राय समझाए राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार विषम व्याधि उबरे काया कंचन सार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 औषधि बड़ी सीधी और सरल कि प्रभु का स्मरण भर जाए विषम व्याधि ये उभरे और जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रभु का स्मरण भरता है तुम्हारी विषमता असंतुलन कम होने लगता है तुम सम होने लगते हो समता को उपलब्ध होने लगते हो संतुलन सध जाता है जीवन में एक संयम और संगीत आ जाता है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 कौन पटंतर दीजिए दूजा नहीं कोई कैसे उसकी उपमा दे कोई दूसरी वैसी घटना नहीं राम सरीखा राम सुमरिया ही सुख है बस राम सरीखा राम मत पूछो राम कैसा है मत पूछो ईश्वर कैसा है मत पूछो आत्मा कैसी है क्योंकि कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता राम सरीखा राम तब फिर एक ही उपाय है पूछो मत परिभाषा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 सुमरिया ही सुखो है। सुमरोगे तो ही जानोगे क्योंकि उसके जैसा बस वही है आज इतना ही